प्रेमचंद प्रेमचंद की रात प्रेम आवरण एवं रेखांकन अनुराग ट्रस्ट मेरे स्मृतियों में कजाकी एक न वाला व्यक्ति है आज 40 साल गुजर गए लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ के एक तहसील में था कजाकी जाति का पास था बड़ा ही हसमुख बड़ा ही साहसी बड़ा ही चिंता देख रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता मैं दिन भर एक उद्विघ्न दशा में उसकी राह देखता रहता ये ही चार बस्ते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कज़ाकी कंधे पर बल्लम रखे उसकी झुंझुना दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता वह सावले रंग गठीला लंबा जवान था शैली ढांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुरमूर्तिकार भी उसमें कोई दोस्त निकाल सके उसकी छोटी छोटी मूछे उसकी सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी मुझे देखकर वो और तेज दौड़ने लगता उसकी झुनझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती हरसा तिरे में, में मैं मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहहासन बन जाता वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंध पर मिलता था संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधे पर दिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मालूं मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ कज़ाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता लेकिन आराम करने की आदत न थी थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर खेलता कभी विरहे सुनाता और कभी कहानियां सुनाता उसे चोरी और डाके मार पीट भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थी मैं यह कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को होती। एक दिन कजाकी को डाक दूर तक आके फाड़ पाड़ कर देखता रहा था पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी कान लगा कर सुनता था झुनझुन की वह आमोद में ध्वनि न सुनाई देती थी प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी उधर से किसी को आते देखता तो पूछता कजाकी आता है पर या तो कोई सुनता ही ना था या केवल सिर देता था। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखाई देते थे। तक कि माता जी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज हो जाती थी लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा हाँ वह कजाकी ही था उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई मैं उसे मारने लगा फिर रूट अलग खड़ा हो गया कजाकी ने हंसकर कहा मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूँ वन न दूंगा मैंने साहस करके कहा जाओ मत देना मैं नहीं लूंगा कजाकी अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे कजाकी अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे मैंने पिघल कर कहा अच्छा दिखा दो कजाकी तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ भाग चलो आज बहुत देर हो गई है बाबू बिगड़ रहे होंगे मैंने अकड़ कहा पहले दिखा मेरी विजय हुई अगर को देर का डर ना होता और अगर कजाकी को देर का डर ना होता और और वह एक भी मिनट एक मिनट भी और दो आंखें चमक रही थी गोद से ले लिया यह हिरण का बच्चा था आह मेरी उस खुरी का कौन अनुमान करेगा मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा तब से कठिन परीक्षाएं पास की अक्षा पद भी पाया राय बहादुर भी हुआ पर वह खुशी फिर न हासिल हुई मैं उस मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठा घर की ओर दौड़ा कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा मैंने पूछा यह कहा मिला कजाकी कजाकी भैया यहां से थोड़ा दूर पर एक छोटा सा जंगल है उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें तू आज ये बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सबके सब भागे यह बच्चा भी भागा लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरण तो बहुत दूर निकल गए यही पीछे यही पीछे रह गया मैंने इसे पकड़ लिया इसी से इतनी देर हुई जो बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुंचे बाबूजी ने मुझे न देखा हिरण के बच्चे को भी न देखा कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी बिगड़कर बोले आज इतनी देर कहां लगाई अब तला लेकर आया है उसे लेकर क्या करूं डाक तो चली गई बता तूने इतनी देर कहां लगाई कजाकी के मुंह से आवाज निकली बाबू ने कहा तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है नीचे है ना पेड़ भरा तो मोटा हो गया नीच है ना पेट भरा तो मोटा हो गया जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेगी कजाकी चुप चाप खड़ा रहा बाबूजी का क्रोध और बढ़ा बोले अच्छा थैला रख दे और घर की रात ले राहर अब डाक लेकर आया है तेरा क्या बिगड़ेगा जहां चाहेगा मजदूरी कर लेगा माथे तो मेरे जाएगी जवाब तो मुझे तलब होगा कजाकी ने रुआ से कहा सरकार अब कभी देर न होगी बाबू आज देर क्यों देर की इसका जवाब दे कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई बाबूजी बड़े गुस्से वाले थे उन्हें काम करना पड़ता था इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था वो भी मुझे कभी प्यार न करते थे घर में केवल दो बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे उन्होंने बार बार एक शाकारी के लिए अफसरों से विनय की थी पर इसका कुछ असर न हुआ था यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबू दफ्तर में ही रहते थे केवल माता जी उनका क्रोध शांत करना जानती थी पर वह दफ्तर में कैसे आती बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका उस वक्त मेरा ऐसा जीत चाहता था कि मेरे पास सोने का लंगा होता तो कजाकी को देता और बाबू जी को दिखा देता की आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बाका नहीं हुआ किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है उतना ही घमंड कजाकी अपनी को अपनी चपरासी पर चपरासी पर था अपने चपरास पर था जब वो चपरास खुलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंखों से आंसू बह रहे थे और इस सारे उपद्रव की जड़ वो कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छुपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला मेरे घर के द्वार जाकर कजाकी ने कहा भैया अब घर जाओ सांझ हो गई मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था कजाकी फिर बोला भैया मैं कहीं बाहर थोड़े चला जाऊंगा फिर आऊंगा और तुम्हें कंधे पर बैठाकर कर बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो है तो क्या इतना भी नहीं करने दूंगे तुमको छोड़कर कहीं ना जाऊंगा भैया चक्कर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है उसका कहा सुना माफ करें मैं दौड़ा हुआ घर गया लेकिन अम्मा जी से कुछ कहने के बदले बिलख बिलक कर रोने लगा अम्मा जी रसोई के बाहर निकल पूछने लगी क्या हुआ बेटा किसने मारा बाबू ने कुछ कहा है अच्छा रेत हो जा आज घर आते हैं तो पूछती जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं चुप रहो बेटा अब तुम उनके पास कभी मत जाना मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा कजाकी। अम्मा ने समझा कज़ाकी ने मारा है अच्छा, खड़े -खड़े हरकारा हो मेरे राजा बेटा को मारे आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवाई लेती हूँ वाह मैंने जल्दी से कहा नहीं कजाकी ने नहीं मारा बाबू जी ने उसे निकाल दिया है उसका साफा बल्लम छीन लिया चपरास भी ले ली अम्मा ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है फिर उसे क्यों निकाला मैंने कहा आज उसे देर हो गई थी यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया घर में उसके भाग जाने का भय ना था अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी उसे फुदकते देखकर वो सहसा चौक पड़ी और लपक मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं ये भयंकर जी मुझे काट ना खाए मैं कहा तो फूट फूट रो रहा था और कहा अम्मा की घबराहट देख खिलखिलाकर हंस पड़ा अम्मा अरे ये तो हिरण का बच्चा है कहाँ मिला किरण के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया अम्मा यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही ना सकता सनसन हवा की तरह उड़ता चला जाता था कजाकी पांच छह घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा तब कहीं जाकर बच्चा मिला अम्मा जी कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता इसी से तो देर हो गई इसलिए बाबू ने बेचारे को निकाल दिया चपरा साफा बल्लब सब छीन दिया अब बेचारा क्या करेगा भूखो मर जाएगा अम्मा ने पूछा है कजाकी जरा उसे बुला तो लाओ मैंने कहा बाहर तो खड़ा है कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल की समझ रही थी शायद वो समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी को बर्खास्त नहीं कर दिया गया बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकाराने लगी पुकारने लगी पर कजाकी का कहीं पता न था मैंने बार बार पुकारा लेकिन कजाकी वहां न था खाना तो मैंने खा लिया बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते आजकल जब रबी भी सामने हो मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा मेरे पास रुपए होते तो एक लाख रुपए कजाक्यू को देता और कहता बाबूजी से कभी मत बोलना बेचारा भूखों मर जाएगा देखूं कल आता है कि नहीं अब क्या करेगा आकर मगर आने को तो कह गया है मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा यही हवाई यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई दूसरे दिन में दिन भर अपने हिरण के बच्चे के सेवा सत्कार में व्यस्त रहा पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ मुन्नू नाम रखा गया फिर मैंने उसका अपने सब महजूलियों और सहपाठियों से परिचय कराया दिनी में वह मुझसे इतना हिल मिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा इतनी देर में मैंने उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया चारपाई सैर करने की फिटर्न आज की भी योजना कर ली लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ सर, छाड़ सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाढ़ जोने लगा जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं रही फिर न जाने मुझे क्यों ये आशा हो रही थी कि वो आशा हो रही थी कि वह आ रहा है एकाएक एक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा मैं तुरंत घर आया अम्मा दिया बत्ती कर रही थी मैंने चुपके से टोकरी में से आटा निकाला आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा जाकर सड़क पर खड़ा हुआ कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया उसके पास बल्लम भी था कमर में चपरास भी थी सिर पर साफा भी बंधा हुआ था बल्लम में डाक का भी थैला बंधा हुआ था मैं दौड़ दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिला कजाकी कजाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बैठाते हुए कहा वो चपरास किस काम की थी भैया वो तो गुलामी की चपरास थी या पुरानी खुशी की चपरास है पहले सरकार का नौकर था तुम्हारा नौकर हूँ या कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी बोला यह आटा कैसा है भैया मैंने सकुचाते हुए कहा तुम्हारे लिए तो लाया हूँ तुम भूखे हो आज क्या खाया होगा कजाकी आखें तो मैं न देख सका उसकी उसकी आंखें तो मैंने देख सकाल उसके कंधे पर बैठा हुआ हाँ उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भरा है बोला भैया क्या रूखी ही रोटी खाऊंगा दाल नमक घी और तो कुछ नहीं है मैं अपनी फूल पर बहुत लज्जित हुआ सच तो है बेचारा रूखी रोटियाँ कैसे खाएगा लेकिन नमक दाल घी कैसे लाऊ अब तो अम्मा चौके में होगी आटा लेकर तो किसी तरफ भा गया था अभी तक मुझे मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई आटे की लकीरें चुराग दे दिया है अब ये तीन तीन चीजें कैसे लाऊंगा अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देंगी एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं इतनी सारी चीज़ें क्यों देने लगी एक एकाएक मुझे एक बात याद आई मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे मुझे पैसे जमा करने करके रखने में बड़ा आनंद आता था मालूम नहीं अब वो आदत क्यों बदल गई अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता बाबी मुझे प्यार तो कभी न करते थे पर पैसे खूब देते थे शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे अम्मा जी का स्वभाव इसे ठीक प्रतिकूल था उन्हें मेरे रोने और किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरिया बदल जाती थी मेरे पास किताबें न थी हाँ एक बस्ता था जिसमें डाक खाने के दो चार फार्म तय करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे मैंने सोचा दाल नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफी न होंगे मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते यह निश्चय करके मैंने कहा अच्छा मुझे उतार दो मैं दाल और नमक ला दू मगर रोज आया करोगे ना कुजा खाने को दोगे तो क्यों ना आऊंगा मैंने कहा मैं रोज खाने को दूंगा कजाकी बोला तो मैं रोज आऊंगा मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहनूर हीरा भी होता तो उसकी भेंट करने में मुझे पशुपेश न होता कजाकी ने विस्मित होकर पूछा ये पैसे कहाँ से आए भैया मैंने गर्व से कहा मेरे ही तो हैं कजाकी तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी कहेंगी कजाकी ने फुसलाकर कर मंगवा लिए होंगे भैया इन पैसों की मिठाई ले, ले लेना और मटके में रख देना मैं भू नहीं मरता मेरे दो हाथ हैं मैं भला भू मर सकता हूँ मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं लेकिन कजाकी ने न लिए उसने बड़ी देर तक इधर उधर की शैर कराई गीत सुनाए और मुझे घर पर घर पहुँचा चला गया मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी डांट अम्मा जी ने डांट कहा क्यों अरे चोर तू आटा कहाँ ले गया था अब चोरी करना सीखता है बता किसको आटा दिया है नहीं तो तेरी खाल उधड़ कर रख दूंगी मेरे नानी मर गई अम्मा क्रोध में सिंगिनी हो जाती थी सिट पिटाकर बोली किसी को दिया तो नहीं अम्मा तूने आटा नहीं निकाला देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है मैं चुपचाप खड़ा था वो कितना भी धमकाती थी चमकाती थी पर मेरी जबान न खुलती थी आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे यहां तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य नहीं सहसा कजाकी ने पुकारा बहू आटा द्वार पर रखा हुआ है भैया मुझे देने को ले गए थे। सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई कजाकी से वह पर्दा न करती थी उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं यह तो मैं नहीं जानता लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए घर में आई फिर कोल्ट्री में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर ले गई मैंने देखा कि उनकी मुठ्ठी बंद थी अब मुझसे यहाँ खड़े न रह गया अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा मगर कजाकी चला गया मैंने बड़ी धीरता से कहा मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी अम्मा जी ने किवाड़ बंद करते हुए कहा तुम अंधेरे में कहा जाओगे अभी तो यहीं खड़ा था मैंने कहा कि यहीं रहना मैं मैंने कहा कि यहीं रहना मैं आती हूं तब तक न जाने कहाँ खिसक गया बड़ा संकोची है आटा तो ले लाही न था मैंने जबरदस्ती उसके अंगूछे में बांध दिया मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं रुपये लाई थी कि दे दूंगी पर न जाने कहां चला गया अब तो कहा साहस मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली बच्चों के साथ समझ कर, कर मां बाप ऊपर जितना आशा डाल सकते हैं, जितनी दे सकते हैं उतने नहीं। अम्मा जी ने कहा तुमने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा ना देती मैंने उसका उत्तर न दिया दिल में कहा इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई तो चाहे दे डालो लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती हाँ यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ की अब कजाकी भूखो न मरेगा अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगे और वह रोज मुझे कंधों पर बिठाकर कर सैर कराएगा दूसरे दिन मैं दिन भर मम्मों के साथ खेलता रहा शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं दिए जल गए रास्ते में सन्नाटा छा गया पर कजाकी ना आया मैं रोता हुआ घर आया अम्मा जी ने पूछा क्यों रोते हो बेटा क्या कजाकी नहीं आया मैं और जोर से रोने लगा अम्मा जी ने मुझे छाती सा लगा दिया मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया उन्होंने कहा बेटा चुप हो जाओ मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी मैं रोते ही रोते सो गया सवेरे जो ही आंख खुली मैंने अम्मा जी से कहा कजाकी को बुलवा दो अम्मा ने कहा आदमी गया है बेटा कजाकी आता होगा खुश होकर खेलने लगा मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती है उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था दस बजे जब मैं मुन्नू को ले एक घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला वह रात को भी घर न गया था उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चला गया उसे भय था कि कहीं भाग गया है बालकों का हृदय कितना कोमल होता है इसका अनुमान नहीं कर सकता उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते उन्हें यह भी ज्ञान नहीं होता कि कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है क्योंकि बार बार उन्हें रोना आता है क्योंकि वे मन मारे बैठे रहते हैं क्योंकि खेलने में जी नहीं लगता मेरी भी यही दशा थी कभी घर में आता कभी बाहर जाता कभी सड़क पर जा पहुँचता आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी वह कहाँ चला गया कहीं भाग तो नहीं गया तीसरे पहर को मैं खोया सा सड़क पर खड़ा था सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा हाँ वो कजाकी ही था मैंने उसकी ओर चित लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा पर गली में उसका पता न था न जाने किधर गायब हो गया मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा मगर कहीं कजाकी की गंध तक नहीं मिली घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई इसके बाद दो तीन दिन तक तो कजाकी न दिखलाई दिया मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं बात को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं जिस खिलौने पर प्राण देते हैं उसी को दो चार दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन, के, दिन और एक, इस, एक स्त्री आई और आंगन में खड़ी हुई उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे पर गोली सुंदर स्त्री थी उसने मुझसे पूछा भैया बाबू जी कहा है मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा तुम कौन हो क्या बेचती हो औरत कुछ बेचती औरत कुछ बेचती नहीं हूँ तुम्हारे लिए कमल गट्टे लाई हूँ भैया तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा कहाँ से लाई हो देखें और तुम्हारे हरकारे ने भेजा भैया मैंने उछल पूछा कजाकी ने औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई उसने अम्मा के पैरों का स्पर्श किया अम्मा ने पूछा तू कजाकी की घर है औरत ने सिर झुका लिया अम्मा आजकल कर्जा की क्या करता है औरत ने रोकर कहा बहू जो जिस दिन से आपके पास आट से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं बस भैया भैया क्या करते हैं भैया ही में उनका मन बसा रहता है चौक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं न जाने उन्हें क्या हो गया है बहू एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना घर से चल दिया और एक गली से छिपकर भैया को देखते रहे जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे तुम्हारे पास आते हुए ल हैं मैंने कहा हाँ हाँ मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी औरत हाँ बहू जी तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है मगर, मगर तालाब में घुस कर एक कमल गट्टे तोड़ लाए तब मुझसे कहा ले जा भैया को दिया उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं कुश कुशल पूछती आना मैंने पोटली में पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मजे से चक रहा था अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई मगर यहां इतनी छब सब्र रख कहाँ अम्मा ने कहा कह देना सब कुशल है मैंने कहा यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है न जाओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलेंगे हाँ बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे तौली से हाथ मुँह पूछते हुए बोले और यह भी कह देना कि साहब ने साहब ने तुमको बहाल कर दिया है जल्दी आओ नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई अम्मा ने बहुत पुकारा पर वह न रुकी शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी अम्मा ने पूछा सचमुच बहाल हो गया बाबूजी और झूठे और क्या झूठे ही बुला रहा उसकी की यही दवा है दुबला हो गया था मालूम होता था बूढ़ा हो गया है हरा भरा पेड़ सूख कर फूट हो गया था मैं उसकी ओर दौड़ कर उसकी कमर से चिपट गया कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बैठने की चेष्टा करने लगा पर मैं न उठ सका पर मैं न उठ सका तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा होकर मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर